हेलो हेलो हाँ जी बोलिए सर हाँ मैंने आपको वो बना बना के बताया जो सर्वे के लिए मैंने जो है पांच सात जो है पांच पाँच तो टॉपिक से बनाया है अच्छा वो पीडीएफ भी है उसमें भी है है उसमें ठीक और सर्वे फॉर्म भी है उसमें, भी है उसमें मिलेगा अच्छा तो ये कब भेजा आपने अब अब मतलब भेजा हो गया आधा घंटा हो गया अच्छा देख लेता हूँ चार्ट हो जाएगा आपने अच्छा हाँ। वो आपके पास फाइल खुल जाती है नहीं नहीं अभी तो मैं वो डाउनलोड करता ही ना नेट पे कुछ भी हाँ? <laughs> नेट पे तो कुछ करता नहीं हूँ जीपाइल भेज दो हाँ वो अनजिप करना पड़ेगा ना फिर तो बात में मोबाइल पे तो मोबाइल पे तो नहीं ना फिर कैसे करेंगे अच्छा तो मैं आपको कुछ ऐसी भेज दूँ जो बिना है बिना क्या तो क्या उसमें मतलब बनाया वो मतलब दो दो पेज के बनाए हैं मतलब टीसीपी से कैसे दूसरे मुद्दों का फायदा हो सकता है दूसरे विषय का अच्छा। तो टी सी पी का मतलब ड्राफ्ट मैं वो टेबल वेबल हटा दिया क्यूँकी हाँ। वो टेबल देखने से थोड़ा सा मुझे लगता आदमी थोड़ा थोड़ा सा जो बहुत नया है ना जो है ठीक है वो थोड़ा सा सोचता है कि पता नहीं है, मेरे समझ में भी आएगी कि नहीं आएगी जो है तो मैंने वो बिल्कुल वो चार पॉइंट के जैसे रखा है जब मैंने पोस्टर डाला था वो चार पॉइंट हो गया तो काफी लोगों ने जो है तुरंत तो उसको लाइक किया वगैरह किया तो मतलब शेयर भी किया और उसमें तो आप, आपने देखा ना पोस्टर वो पोस्टर जा? देखा, देखा दे� तो आपको वो वो सम... वो वो मतलब वो आपके हिसाब से वो समझ में आता है तो लाइक तो वो, वो तो ना आपको तो मतलब एक बिल्कुल नया आदमी है उसको कुछ भी नहीं पता कानून क्या होता है वो भी नहीं पता तो थोड़ा सा पॉइंट वाइज करने से थोड़ा सा वो उसको जल्दी समझ में आएगा मेरा इश्यू यह है कि अगर अगर हम किसी को जोड़ना है किसी को अगर अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें पहले जज सिस्टम क्या है राइट जूरी सिस्टम क्या है उसके बारे में अगर बताएं तो वो बेटर है जैसे अगर राइट कॉल के बारे में बताएंगे तो उसका पॉलिटिकल इशू हो जाता है कि हम नेताओं को गाली दे रहे हैं और तो अगर जूरी सिस्टम के बारे में बताएंगे तो जूरी सिस्टम में लोगों को इंटरेस्ट होगा कि जूरी सिस्टम एक तरह सरकार के बारे में नहीं हम सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं तो ये दो तरीके बारे में हम बोल सकते हैं दो चीजें हैं दो अलग अलग तो, बनाया है अभी तो टीसीपी का प्रचार करना है ना पर को को, वोटर को टीसीपी बता देखो वो कह रहे कि परिवर्तन हमें क्यों चाहिए वोटर को परिवर्तन की डिमांड परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए पर, पर परिवर्तन क्या चाहिए वो तो पता ही नहीं ना उसको आप समझ रहे हैं ना, ना। कि जैसे मैं, कहते कि कहते हैं ना चीज़ से सारा परिवर्तन आएगा जो है देखो वो आप देखो कार्यकर्ता से अगर आप बात करें तो टीसीपी क्या, क्या है उसको पता है पता चल चुका है ना जो जून क्या है नारकोटिक्स क्या है ये सब चीजें पता चल चुकी है ना पर आप पहली स्टेज पकड़ोगे कि अगर वोटर को पता ही नहीं है की नार्कोटिस्ट क्या है तो आप उसको क्या मतलब क्या सपोर्ट मांगोगे आप उस चीज का मेन बात तो ये है ना मतलब न्यू कमर को आप क्या-क्या चीजें बताना न्यू कमर को मतलब कि जज सिस्टम क्या है अगर हाँ। आप मतलब उसका दो तरह की रुचि होती है एक तो होता है उसे राजनीति ऐसी मतलब, मतलब नया आदमी मतलब हाँ। पहला दिन जो है पर्सन आप फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सोचोगे तभी कुछ हो पाएगा वही आप शब्दों को यूज करोगे टी समर्थन और वो तो नहीं समझ पाएगा नहीं समर्थन भाई समर्थन तो आखिरी में लिखा ना सबसे पहले क्या होना चाहिए वो बताइए ना पहले हाँ, तो शुरू में ये होना कि है जुड़ी सिस्टम क्या है कि जुड़ी सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे मतलब पहले वो इट्रैक्ट हो जाए हमारे पास वो आकर्षित हो जाए कि हाँ सुनने के लिए सुनने के लिए आकर्षित हो तो पहले वो मुद्दा डालना पड़ेगा या आप जो तो जान बचाने वाला मुद्दा करते हो वो वो बढ़िया है पर उसको थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि था आपके एरिया में जो चोरी होती है थाने में जो होती है इस तरह के मुद्दे लिखने पड़ेंगे आपको स्टार्टिंग इस तरह से करना पड़ेगा आपको या फिर तो स्कूल का हो गया तो स्कूल के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि जो प्राइवेट स्कूलों में महंगी शिक्षा हो रही है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा इस तरह से हमें कुछ करना पड़ेगा एक्चुअली मैंने ये देखा है की नया आदमी ज्यादा पढ़ता नहीं है जो है उसको वो जो है मैंने ये देखा है अभी उसको पेम्पलेट दे, दे देंगे और उसको उससे उससे जो है बराबर संपर्क नहीं होगा जैसे उदाहरण में जो है विनोद जी में से बात हुई थी कल शाम को ठीक है वो मैंने बोला आपने पेम्पलेट पढ़ा बोले नहीं पढ़ा ठीक है ने बोला तो, तो कह रहा हूँ आप वही तो चीज़ कह रहा हूँ कि जब हम किसी को चीज देते हैं वो इतनी जल्दी पढ़ता नहीं है उसके लिए उसको उसको उसके दिमाग में जो चीजें पड़ी हुई हैं मैंने उसको सीडी डी भी देख आया हूँ और वो उसको देखे आया हूँ वो बाकी इशू पे बात करेगा पर वो दूसरे इशू पे बात नहीं करेगा तो मैंने तो, तो उसकी सोच बदलनी पड़ेगी ना वो तो वो पढ़े जब तो खुद नहीं पढ़ेगा तब तक कुछ कर सकते हो क्या किसी का कुछ कुछ नहीं कर सकते ना मैं ये सो, मेरे ये मेरे ये मैंने मेरा सोच मेरे को आप अगर सीधा लेके चले जाओगे मैं तो ऐसा लगता है कि जो भी बताना है नया आदमी को दो पेज में बताओ ठीक तो, है नया आदमी पढ़ता नहीं है तो चार पेज देके उसमें हमारा जो है वो पेपर ही बर्बाद हो रहा है ठीक है थीक। उसमें दो पेज दो और उसको समझ में मतलब बिल्कुल सादी भाषा में समझाओ ठीक है प्रक्रिया जो है बिल्कुल ऐसे लगे कि आप आप प्रक्रिया भी बता दो और और बिल्कुल लगे कि जैसे आप जो है कहानी बता रहे हो ठीक है कहानी आप अगर देख पेख में डालोगे तो क्या डालोगे वही तो दिक्कत है कहानी भी डालना चाहते हो अब आप आप देखिए कुछ थोड़ा सा मतलब सही आया कि नहीं कोशिश मैंने की है ठीक है उसका मतलब मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ की आप जो कह रहे वोटर पढ़ता नहीं वोटर को पढ़ने के लिए पहले बोलना पड़ेगा वोटर जो पढ़ेगा ही नहीं सर तो सपोर्ट मांग के क्या कर लोगे? मतलब अगर वो मेरे को ऐसे लगता है कि चार पेज देख के वो जो है वो सोचता है की भाई कहाँ पढ़ना जो है मेरे को उसको रुचि रुचि अभी उसको पैदा हुई नहीं ठीक है जो भी वो दूसरी चीज कर रहे है है? आप प्रिंटिंग थोड़ी करवाते रहोगे मतलब एक कार्यकर्ता है मान लो कि मैं उसको मिल के आया हूँ तो मैं सीढ़ी भी दे के आ गया और टेबलेट भी दे के आ गया मैं तो उसको ठीक है अब मैं कहूँगी आप पढ़ लीजिएगा व्हाट्सएप पे उसको तो मैंने मैसेज भी भेज दिया और जो आर्टिकल होते हैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ अब वो धीरे धीरे उसका माइंड चेंज होगा ना एक दिन थोड़ी हो जाएगा माइंड चेंज दो पेज वो, वो उसको दो तो पेज नहीं पड़ेगा ऐसे नहीं पड़ेगा वो मतलब उसको दे आप आपको खाली हमारी जो एक्टिविटी है मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि हमारी मेरी जो एक्टिविटी है कि हम उसको एक बार मिले उसको पर्चा दिया है अब उसको दोबारा कभी किसी रोड से जाऊँगा तो उस दिन में उसको मिल लूंगा महीने में एक बार दो महीने पहले मिला था उसको एक बार एक महीने पहले दिया जब दोबारा उसी रोड से गुजरा तो दोबारा उसको मैंने सीढ़ी दे दी थी तो ये आप उसको कॉपी कर लेना लैपटॉप पे तो अब उसकी उसकी जो प्राइटी है उसकी लाइफ की हो तो अलग प्वायटी है ना भाई उसको परिवर्तन नहीं चाहिए उसको जो चल रहा है देश में सही चल रहा है उसके हिसाब से उसमें वो अपनी तरफ से ठीक है आप मुझे बताओ ना जैसे आपका अगर अन्ना आंदोलन नहीं हो रहा होता तो मैं अरविंद केजरीवाल से नहीं मिलता मैं नहीं पढ़ता फिर तो मैं नहीं पढ़ता तो राइट रिपोर्ट भी नहीं पढ़ता तो क्या मैं क्या मतलब मेरी पायरिटी नहीं थी ना मतलब मोमेंट मतलब जैसे आप देखोगे बहुत मतलब अभी लोग जो है मतलब चार पेज का कोई नहीं बनाता है दो एक या दो पेज का बनाता है तो तो वो बात होती है कि जिसको पढ़ना उस होगा वो वो कारण यही है कि वो मतलब आदमी जो है नहीं पढ़ता दो चार नहीं पढ़ता मैं नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना एक्टिविस्ट अगर जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा पैम्पलेट तो वो फिर दो पेज का करेगा अब उसको पूरा पढ़ना होगा तो वो कैसे करेगा आप आप अपने नजरे ऐसी देख रहे हो की ऑनलाइन सबू ने चला जाएगा और हर चीज देख लीजिए ऑनलाइन नहीं उसमें जो है आपने तो दो पेजमेंट लिंक दे दिया एक एस एम एस करेगा या मिस कॉल करेगा ठीक है इस नंबर पे मिस कॉल कीजिए या इस नंबर पे एसएमएस करिए जो भी सुविधा है मैंने इसलिए डॉक्ट फाइल भी दी है ऊपर सबसे सब ऊपर जो है संपर्क का ही साधन लिखा होगा आप इस नंबर पे मिस कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं ठीक है या इस एस एम करके आपसे हमसे संपर्क कर सकते हैं तो एक आदमी अगर वो दो पेज पढ़ लेता है ठीक है उसका पहले वो पढ़ लेता है उसको थोड़ा सा वो अब बताओ मैंने उनका प्रजापति का नंबर दिया था जो पकड़ी वाला आपके वही रहता है गुरुगा में वो नहीं पढ़ा हाँ? वो, वो क्या बात कर उसने, उसने, उसने, उसने, उसने पूरी सीढ़ी सुनी है फोन भी आया था उसका एक प्रजापति करके कुछ नाम है उसका मैंने बोला की भाई चलो हम मिलते हैं अगर आपने उनको सीढ़ी दी थी उन्होंने सीढ़ी सुनी उनका भी स्पेशल फोन भी है कि आपकी मैंने आपकी सीढ़ी सुनी मैंने कहा मेरी सीढ़ी नहीं है और वो राहुल भाई मेहता है उनकी वीडियो है उनकी आवाज है तो वो सोच रहे थे कि मेरी आवाज़ है तो फिर मैंने उनको बताया पूरा का पूरा तो बात है कि वो लोग अपन जब उनकी रुचि होगी जब उनका इंटरेस्ट होगा वो तब पड़ेगा पर एक्टिविस्ट को क्या करना चाहिए तो एक बार ही मिलेगा ना मैं उसको बार बार थोड़ी मिलूंगा अभी एक पेज का देने जाऊंगा फिर दो पेज का देने जाऊंगा फिर चार पेज का देने जाऊंगा तो वो तो लॉजिक नहीं बनता है ना आप कितनी चार पेज वो वो जो है नागरिक चार पेज का नहीं पढ़ेगा तो फिर वहाँ का खत्म वो वो तो एक पेज का भी नहीं पढ़ेगा तो भी खत्म हो जाएगी बात वो वो तो वो तो, एक तो पेज का भी... संभावना ये ज्यादा होती है की वो एक दो पेज पढ़ ले जो है नहीं, पर अगर वो दो पेज का पढ़ ले अगर वो आधा पेज आधा पेज पढ़ने का उससे और गोलन हो तो क्या करोगे आप कुछ नहीं जो है खत्म जो है ठीक है उसको अगर एक पेज पढ़ने के बाद लेकिन अगर वो दो पेज पूरा पढ़ लेता है ठीक है? उसको रुचि लगता है तो वो आपसे जो है संपर्क कर सकता है तो, तो संपर्क कर मैं फोन ही कर तो क्या होगा मतलब कितने आ, आप फोन कर, जो जो जो कर देज कर दे, करने के लिए उसको बोल सकते हो ये मैसेज कर दे ठीक है और जो है वो सब एक ही चीज पे है आप ही ने पर्चा बाटा आप ही उसको अटेंड करो आप ही उसको का आपको वो, मेरे तो आप मेरे सकते हूं। वो तो आप चीजें जो हो रही है वो तो धीरे धीरे थोड़ा सिस्टोमेटिक सोचा जा रहा है मैंने अमिषैन जी को भी बोला तो वो तो आप धीरे धीरे सोच रहे है ना की हाँ इस तरह से होना चाहिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर पर आप कर सकते अमित सोन ने भी यही बोला है कि जो मतलब जो बड़े बड़े ड्राफ्ट होते हैं ठीक है जैसे एमआरसीएम है, है, ठीक या कोई बड़ा बड़ा ड्राफ्ट होता है वो कोई कोई जो है पड़ेगा नहीं, जो है, पहले वो देखो, मुझे, मैं मुझे पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा मुझे एक्चुअली एमआरसी में कोई रुचि नहीं है की एमआरसी में कुछ हो पहले आप जो मेन कानून है वो जो है वो बात सही है पर आपको मेन जो जू सिम है जो भी चीजें है मतलब वोटर को पहले आपको अवेयर तो करना पड़ेगा ना की आज के सिस्टम में और कल के सिस्टम में अंतर क्या है मतलब जो मेरे की दुवान कोई नहीं है लेकिन मैं ये बोलता हूँ की छोटा हो और गलती रि, है? करते हैं वो सारी चीजें लिखते थे बदलने का अधिकार है इससे ये फायदा होगा उससे पॉजिटिव रिकॉल है वो रिकॉल है ठीक है लेकिन जो मेन चीज है रिकॉल की वो चीज लिखते नहीं वो क्या है रिकॉल के बारे में क्या गलत फहमी फैलाई जा रही है की उससे जो है अस्थिरता होगी ठीक है उससे जो है मतलब अपनी नागरिक अपनी मनमानी करेगा है, जो है ठीक है ये चीज जो है ऑलरेडी राइट्री राइट कॉल का उपयोग करना है तो उसके ऑलरेडी लेख हैं मार्केट में वो हिंदी में भी आते हैं देखो तो तो मैं मैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अभी आपके ऑफलाइन तरीके से कोई अभी कोई आर्टिकल नहीं है जब जब कोई ऑफलाइन काम करेगा उसको सब समझ में जा आ जाएगा कुछ बोलने का फायदा नहीं है क्योंकि तो मैंने सीढ़ी बनाई सीढ़ी दस रूपये की दिया अब उसको उसको बोला था कि लैपटॉप पर डाल लेना मैं अगले जब अगले चक्कर पे जब आऊंगा आपसे सीढ़ी ले जाऊंगा मैंने दस रुपये भी नहीं मांगे क्योंकि उसमें मुझे फेसअन लग रहा था कि उसको रुचि तो है पर वो अभी मेरे ड्राफ्ट नहीं पड़ेगा ऑफलाइन ऑनलाइन ये ये नहीं होता है तो सही आप लोगों को आपको जो है हमने अगर ट्रांसलेट नहीं किया होता है तो आपको जो है क्या बांटते बताओ हाँ तो आप नहीं करते तो आप सबसे पहले जो है ट्रांसलेट मैं वो हाँ तो कह रहा हूँ सीधी सी बात है शिवाजी की इंग्लिश में लिखते हैं मैंने शिवाजी के कोई भी इंग्लिश का आर्टिकल नहीं पढ़ता अभी जो है वो तो ठीक है ना आप बंगाली में लिखोगे तो बंगाली जोड़ी पढ़े हिंदी में लिखते हैं आपको थोड़ा उसका फायदा तो होता है मैं वही करूँ ना अगर आप अगर आप अपने इंग्लिश में लिखते रहते हैं राइट मूवमेंट तो चलती रहती है मेरे लिए किया मेरे सामने से आती इंग्लिश में और इंग्लिश में चली जाती मैं नहीं पढ़ता नहीं पढ़ते so, मैंने जी भी तो के एक पड़ते नहीं करता। रियल भी तैयार करना पड़ता है हा? ये ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता है ये जो नहीं, है नहीं मैं ये कह रहा हूँ की आपको आप अगर देखो अगर आप कार्यकर्ता कार्यकर्ता खेलते रहेंगे तो खेलते रहो अगर आप वोटर के पास बात कर रहे हो ना ना नागरिक तक नागरिकता कोई तक तो नागरिक कोई आर्टिकल दोन मेन चीज ये सब छोड़ दी मेरे मेन पॉइंट पे अभी ये आ, आपको जैसे करना है वो कर दीजिए ठीक है जिसको जैसे करना है जिसमें जो दो पेज का बनाना है दस पेज का बनाना वो कर दीजिए ठीक है वो सबका अलग -लग, अलग अलग अलग जो है रुचि रहेगा वो उसपे कभी एक कोई आदमी सहमत नहीं होगा ठीक है हाँ तो वो कोई बोलेगा मुझे जी ये चार पेज में कुछ समझ में नहीं आता दस पेज का बनाना है ठीक है एक ही कोई बोलेगा बारह पेज का बोलेगा चलो मैगजीन नहीं दे देते दे हैं ठीक है एक ही बार दे देते दे हैं वो पड़ी रहेगी जो है तो वो सबका अलग अलग ओपिनियन है मैं उसमें उसमें कभी सहमत नहीं होंगे लोग जो ठीक है वो वो लेकिन मैं अभी ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने बनाया है ठीक है उसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा कोई गलती वलती स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को व्याकरण की वो मैं दे, देख, देख, देख लूंगा पर आप अभी जो भी यूज करते हैं वो आप अभी आप ही सोच के चलते हो कि वो उस व्यक्ति को पता है सब नहीं मैं... मैंने आपको <laughs> बोल रहा हूँ ना ये न्यू कमर के लिए है मैं वो बनाया के हिसाब से बनाया थीके थीके आपको मैं बोल तो रहा हूँ कि जो है शुरुआत में मैंने बोला ये नए नए व्यक्ति के हिसाब से बने ठीक है तो तो वो आप देख लीजिए उसमें गलती वगैरह तो नहीं है कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये देख लीजिए व्याकरण की दूसरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है ठीक है वो देख लीजिए और दूसरा चीज जो है अभी जो बांटना है ठीक है आपके अनुसार कितना पैसा देना चाहिए किसी को भी मान लो अभी अब मैं जरूरी नहीं है किसी से कराएंगे ठीक है किसी से भी कराएंगे तो लेकिन हमारे पास थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कितना पैसा देना चाहिए ए, एक एक ताकि वो जो है मतलब वो कर, करे जो है है ठीक ऐसे नहीं कि वो उसको हम बोले कि पांच रूपए देंगे और वो करे ही नहीं जो है ठीक है तो, तो, तो वो बोले आप अपने नहीं? मेरे हिसाब से अपने एरिया के आस किसी भी लड़के को पकड़ोगे तो वो पर्चे बांटने की देखो अभी अभी एक एक मिनट एक चीज समझने की बात है कि देखो हमको अम, जो है कुछ प्रूफ होना चाहिए कि उसने बांटा है, देखो है? प्रूफ आपको नहीं मिलेगा ना प्रैक्टिकल आप समझो ना मॉल में अगर कोई पर्चा बांट रहा होता है वो चार सौ रूपए या पाँच सौ लेता है पर्चा बांटने का खड़ा रहता है मॉल में मॉल में खड़ा रहता है वो पब्लिकली पर्चे बांटता है मतलब अगर मतलब आप जिस व्यक्ति काम कराना चाहते हो वो तो पर्चे ऑलरेडी बांटता रहता है ना किसी न किसी चीज़ के तो वो ऐसे आ, पर्चे बांटना वो पर्चे बांटना नहीं हमारे को हमको उसको उसको उसको बताना भी पड़ेगा तो कर... उसको जो है मतलब दो मिनट जो है उसके बारे में बताना भी पड़ेगा ठीक है ऐसे पर्चे का बांटना खाली नहीं है काम उसको दो मिनट जो है उसके बारे में बताना भी होगा जो है ठीक है उसने बताया है और पेम्फलेट दिया है ये दो काम और उसने जो है मतलब उसका थोड़ा डिटेल ये तीन काम उसको करने है और चौथा की उसको उसका कोई प्रूफ हो ठीक है देखो अगर उसने नहीं किया, तो हम उसको पैसे नहीं देंगे। बात वही है की आप जो चीज चाह रहे हो उसके लिए मान लो की दस मिनट में तो फोटो एस तो वाली बात हो गई एक तरह से अब मैं जैसे किसी को बताता हूँ तो वो मैं उससे दस मिनट बात करता हूँ पाँच मिनट वो बोलता है तो पंद्रह मिनट ऐसे चले जाते हैं उसके फिर हम पूछते हैं फोटो देना चाहेंगे तो वो मरा कर देता है तो उसके पंद्रह मिनट तो खराब हो गए ना जिस व्यक्ति ने बात करी So, तो पंद्रह मिनट खराब हो गए तो खराब हो गए हमको जो है मतलब पेमेंट जो है वो बात सर आप समझ नहीं रहे ना वो उसने तो अपना टाइम दे दिया ना पंद्रह मिनट तो, उसने, उसने तो पंद्रह मिनट दे दिए ना अपने वो तो कहा व्यक्ति तो को कैसे उस पता चलेगा मेरे व्यक्ति फोटो देने वाला है किस व्यक्ति से बात करनी है वो कोई अंतरियामी थोड़ी है आप उस व्यक्ति के हिसाब से सोचो ना आप या तो खुद करके देखोगी पहले दस लोगों पे की कि आप कितने लोगों पे कर लेते हो और फिर आप उस टाइम को कैलकुलेशन करके देखते तो, तो जाऊंगा ही जो है वो हाँ। कि वो जो है वो देते हैं आपको इनविजल कर देखना पड़ेगा आप दो लोग ख, खड़े हो करोगे तो दो लोगों की अलग बात हो जाएगी कि दो लोग जागेगा एक, एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं आप अकेले जाके बात कर रहे हो उसकी अलग बात हो जाएगी आप अकेले बात करके देखो ना किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से वो आपको फोटो नहीं दे रहे हैं जाने जो वो फोटो तो उसी को तो तो देगा मैं तो फिर जो है ना वो के आप कौन कहेंगे आपको मैं तो मैं तो लोग उसने चार लोगों को ट्राई किया ठीक है और उसमें एक सफलता मिली तो चार तो भी लोगों का भी तो पैसे दोगे तब तो तो कोई बात है ना उसमें गिन जो है जितना भी उसको उसको आप उसके पंद्रह मिनट के पैसे दोगे तो वो किसी तरीके से ऐसी के चलेगा चले न उसमें वो सब गिनती करे भाई हमारे को जो है मतलब अभी एक दुकानदार आता है जो ठीक है दुकान में एक प्रोडक्ट होता है ये ये मार्केटिंग है नहीं वो तो दुकान तो तो में, दु... तो में बैठा है वो तो जैसे मेरी दुकान में बैठा है यहाँ तो आपको जो है कई बार घर डोर टू डोर जो है आपको सामान बेचना है ठीक है तो आप दस घर दो कर पैसा तो जो है तो मैं बेचाऊंगा आप अगर मुझे कहते हो टोलगेट का दूध बेचना है तो मैं पर आप, रहे हो कि आप उसकी सोच बदल के आओ तो ब आप, तो आप, समर... आप, तो तो आप कौन हो आप उसकी सोच बदले बिना उसकी फोटो कैसे ले लो गी? किस इश्यू पे ले रहे हैं आप, आप प्रोडक्ट की बात करो वो तो अलग चीज है मुझे बोलो की मैं दस सामान बेचाऊंगा तो वो दो मिनट रुकेगा लेगा तो ठीक है नहीं तो आगे बढ़ जाएगा पर पहले उसको करना पड़ेगा फिर उससे फोटो लेना पड़ेगा या पहले उसके बाद पहले आप तो तो व्हाट्सएप तो मतलब तो उनको मैसेज करके आप पूछ लीजिए की पहले आप दस जूरी सिस्टम के बारे में लिंक भेज दो उसके बाद लिंक भेज दो उसके बाद आप बोलो की मैं फोन करना चाहता हूँ आप फोन कर लीजिए फोन करके आप आप अगर वो तो बोले वो की फोन फो नंबर भी नहीं देगा वो जो कुछ भी नहीं करेगा जो पैम्पलेट भी नहीं देगा, जो है आप, तो वो आप, तो कुछ भी नहीं करेगा जो ऐसे फिर जो आप मिनिमम एजेंडा तो लेके चल सकते हैं ना कि फोन नंबर चाहिए मतलब ऐसे पैम्फलेट क्यों लेगा वो जो है आप, आप, वो आपको, आप टेबलेट क्यों लेगाट तो मेट्रो में खड़ा होता हूँ मुझसे ले लेते हैं लोग टेबलेट तो फिर इसी तरह से मैं कोई भी चीज देगा तो लेने लेगा जो है जो फोटो पैम्फलेट लेते हैं फोटो फोटो के लिए वो पूछेगा की क्यों क्यों चाहिए तो वो बताएंगे ना कि भाई हमारे को जो है, वो तो है मैं वही तो कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ बताएगा वो ठीक है पर अगर वो पंद्रह मिनट बाद अगर वो मना कर देता कि मैं फोटो नहीं देता तो उस पंद्रह मिनट का हिसाब कौन देगा नहीं करना उसको जो है चार पॉइंट बताने आप, तो है। है। आप, आप वो आगे वाला नहीं बोलेगा क्या आप मतलब दूसरा देश भी तो बोलेगा ना दूसरा प्रदेश व्यक्ति भी तो बात करेगा ना अब बात सुनिए ना फो, फोटो मतलब क्या की उसको वोटो तो मतलब की वो समर्थन कर रहे हैं वो नहीं फोटो मतलब उसकी नजर में आप फोटो ले रहे हो तो वो वो भी पांच मिनट बोलेगा दस मिनट बोलेगा या उसको छुप करा पड़ेगी आपको एक आदमी पे खर्चा नहीं करने का है वो आगे वाला तो बोलता है ना जैसे मैं अभी उनको दे के आया था अभी इनका विनोद मिश्रा जी की बात कर रहे हो आप तो पांच दस मिनट तो उनके बाद खड़ा रहना पड़ा ना मुझे वो अपनी बात करते रहे तो मैं नहीं आया आप जो है मेट्रो स्टेशन में करते हो तो तो नहीं नहीं नहीं उसमें नहीं। तो अपना की तरफ जा रहे होते, वही उनकी दुकान है जनरल स्टोर की उन्होंने लंबी बात कर ली आपसे जो है ठीक है वो कार्यकर्ता है वो वो एक, वो एक आम नागरिक नहीं वो कार्यकर्ता कार्यकर्ता मर्जी है वो मतलब अभी वो जो है मतलब आ, ये, ये ये जो तो, है मतलब ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं कुछ ये तो, तो ये तो आपकी सुविधा है वो तो जॉब करते हैं वो तो जॉब करते हैं कोई तो में थोड़ी भाई अगर थो। कोई जो है ले लेगा तो मैं सोचता हूँ कि वो वो फोटो भी ले देगा जो ठीक है अगर वो वो अगर पेम्फलेट ही नहीं लेगा तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा पैम्फलेट मतलब फोटो मतलब उसको ये बोलना है की भाई आपको पैम्फलेट लेना है हाँ लेना है ठीक है तो इसमें जो है आप आप करके देख लो भाई। आप मेरे को आप जो है वो वो वो वो जो है देने वाला बोलेगा कि भाई मेरे को ये देना पड़े पड़ता है कि प्रूफ देना पड़ता है कि मैंने आपको पेम्फलेट दिया ठीक है आपकी मर्जी है आप ट्राई करके देख लो भाई मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था आप पेम्फ्लेट तो मैं अभी बांट आऊंगा पर फोटो जल्दी जी जी नहीं, नहीं बोला राहुल मेहताजी ने जी भी बोलाट तो भी नहीं दियात नहीं उसको जो है हमारा शुरुआत में बोलेगा की भाई ये हमारा ये चीज़ है दो मिनट कर लेगा ठीक है उसके बाद बोलेगा की आप पर्चा लो और ये आप एक फोटो इसमें आपको डालना होगा आपका ये वोट आई डी है ठीक है इसमें जो है ये प्रूफ आप मेरे को दे हमको दे दीजिए क्या हमको कंपनी को देना होता है वो बोलेगा मना करेगा ये अच्छे चीज के लिए तो क्या उसे तो हो गया। उससे वोटर आईडी हमारे पास पहले होगा वो जो आदमी जो है लिख के, उस पर खुद ही लिख देगा ठीक है उसको उसके बाद कैसे होगा वोटर कार्ड उसके बाद कैसे होगा उसके लिस्ट होगी ना जो है जहाँ पर जाएगा उसके पास लिस्ट लेके जाएगा वो ये घर का ये वोटर आई नंबर ये नाम है ये सब आपके देख लो आपकी इच्छा है <गण> मेरे तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना पैसा देना चाहिए मान लो की आप चलो बोलो कि भाई ठीक है पर्चे बांटने तो कितने पैसे देने चाहिए आप उसके हिसाब से बताओ नहीं पर्चे बात बच्चे की बात नहीं है बात है कि वो फोटो, फोटो नहीं लेना चलो आपको आप आसान काम करो ना आप उनसे जो भी जिनके घर जा रहे हैं एक फैमिली में से एक का नंबर को काउंट करो मतलब एक फैमिली में जाएगा तो चार लोगों में तो चारों का नंबर नोट करके लाएगा पर एक फैमिली का एड्रेस एक नंबर होगा अब उसे एक घर पे विजिट करो ना आपके तो आपको फायदा हो रहेगा आपका सिक्का पड़ेगा एक घर का विजिट करें जो हाँ और आप अब आपकाउंट एक पायलट तो प्रोजेक्ट करा के देख लो उससे भाई आप जैसे बड़ा वो वाला पायलट तो प्रोजेक्ट करा रहे थे आप उससे हाँ। लड़के को बोल दो देने की आती पैसे कितने देने आप वो बताओ ना आप उसके उसी से पूछो ना उसी से पूछो टाइम पे देखो चार सौ रूपये तो कम होगा नहीं अरे भाई तो आप मुझे क्या बोल रहे हो मैं मैं ये बोलेगा बोलेगा वो बोले सौ रूपये लूंगा एक घर का तो मैं दे दूँ क्या जो है नहीं। आप, नहीं। नहीं। आप तो पोलिंग बूथ करा रहे हो ना तो फिर पोलिंग बूथ करा दो एक पोलिंग बूथ में ढाई घर होंगे या 200 घर होंगे बस तो 200 घर का आप लगा लीजिए मतलब एक दिन में विजिट हो जाए और दो घर का हो जाए आप मतलब उसको पाँच सौ छे की एवरेज लेके चलो उसको पाँच छे सौ की एवरेज लेकर चलोगी एक दिन में पाँच छह सौ एक दिन में एक दिन का छे सौ देना पड़ेगा आपको छे एक दिन का आप एवरेज निकाल के चलो एक के हाँ, आप आप के तो मतलब एक के के हिसाब हिसाब से से चार सौ रूपये तो पर्चा बांटने वाला ले लेते हैं उसको बोलो की तुम पहले उससे ना आप करवा लो पहले प्रोजेक्ट एक तो उसका मिनिमम पहले आप फिक्स कर दो चार सौ रूपये तो बंद है उस काम को थोड़ा इंट्रस्ट से कर सके आप उसके दिमाग में तो पहले से टेंशन डाल तो वो क्या बताएगा किसी को मुझे तो नहीं लगता कि क्लियर हो पाएगा आप खुद करके देख लो ना मैं ये तो कर फोटो वाला जो जनडर है वो करके तो मेरे ऐसे होता है कॉन्टेक्ट नहीं होते है, जो तो मैंने, मेरे तो कर, तो मैंने तो करके देखा न मैंने तो सौ लोगो ऐसी लिया तो मैंने ये नहीं की वो पांच मिनट में समझ गया तो उसको दस या पंद्रह मिनट लगे दस पंद्रह मिनट के बिना और वो अमित जी कहते हैं की वो तो बताओ कितनी तो करके देखा है वो वो जो है मतलब इसमें साथ में जो है एक एक उनका जो है मतलब बात करने के बाद वो देखना भी पड़ता है फॉलोअप भी करना पड़ता है वो वो कंप्लीट होता है जो है ठीक है तो फॉलोअप अप तो कोई है नहीं ना आप, आप आप तो फॉलो अप करोगे आप, तो आप, क्योंकि आप सोच रहे हो कि फॉलो अप करना तो आप करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो मैंने जैसे आप हुए दो सौ रिकॉर्ड डाल रखे आप करके देख लिया परसन, परसन परसन पे होता है ना कि किसी के कॉन्टेक्ट होते हैं वो कन्विंस कर जल्दी कर देता है किसी के कॉन्टेक्ट नहीं होते हैं जो ठीक है वो जल्दी नहीं करता है अभी आप खुद ही देख लो ठीक है बिलवाड़ा में जो है उन लोग उन लोगों में भी पर्चे ही ठीक है लेकिन उनकी जो है संख्या बढ़ गई ठीक है तो ऐसे नहीं होता कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है की उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं ठीक है तो नहीं बात वो नहीं होती है, वो है कि आ, आप कितने लोग बताने कितना है और मेरे कोई ज्यादा कोई नहीं आप, आप कर सकते हो आप सिंपल कर सकते हो आप देखो मैं भी कर रहा हूँ आप सिंपल कर सकते हो आप परचे डिस्ट्रीब्यूट करके उस लड़के ऐसी करा के नंबर कलेक्ट कर लो एक फैमिली में से अगर चार लोग होते हैं तो फैमिली वाइज नंबर ले लो आप फैमिली के हिसाब से और अगर उसको आप अगर शेयर कर दो पाँच सौ रूपये पर डे बन जायेंगे तो आप जब पहले आप 1500 सौ लोगों के नंबर ले लो और उस व्यक्ति से काम करा लो पंद्रह घर का एक का जब उसको उसके नंबर उसके नंबर कलेक्ट हो जाए उसको फॉलो अप कर लो नंबर लेके फॉलोअप करोगे आपको ना आपने फॉलोअ भी तो करोगे नंबर देने से मना कर दिया तो जब वो फोटो देने से तो मना कर सकते हैं तो बनेगा नंबर देने से भी मना कर दे मिल ही जायेंगे नंबर तो दे जाएंगे वो अमित शाह जी कहते नंबर तो नंबर दे देते है नंबर तो मुझे मिल जाते हैं नंबर तो मैंने लिए नहीं क्या 45 नंबर आपको तो सब सब नंबर लेने नंबर का फायदा नहीं करते बोलो तो मैं नंबर इकट्ठे जो सभी लोग जिनको आप बच्चे बांधते सभी लोग नंबर दे देते नहीं वो तो जिस हिसाब तक काम करोगे उस हिसाब ऐसी होगा ना तरीका वही तो बोल रहा हूँ की मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना कोई नंबर भी नहीं देगा ठीक है तो वो उसको फिर कंप्लीट माने कि नहीं माने तो उसमें आपको एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ा ना आप घर पे गए दरवाजा दवाजा खड़काया हम आपको ये पर्चा देना चाहते हैं आप हमें नंबर देंगे हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं तो क्या आप नंबर देना चाहते हैं तो वो तो पाँच मिनट उसमें ही आप पाँच मिनट तो उसमें पूरा काउंट कर रहे हो कि तो पाँच मिनट में हो तो जाएगा ऐसे होगा की खटखट आएगा आदमी ठीक है हम जो है उसको अपना बताएगा की हम ये जो है अपना ये सर्वे कर रहे हैं ठीक है और ये जो है ये ये, ये ये ये ये ये ये जो है संस्था है ठीक है ये यहाँ की संस्था है ठीक है और इसमें ये जो है ये ये अच्छे ये अच्छा सुधार है एक, एक, एक मिनट उसको ये पहले अपने बारे में बताना पड़ेगा और हमारे बारे बड़े में लगाना पड़ेगा सुधार का बारे में बताना पड़ेगा ठीक है और उसके बारे फिर उसको बोलना पड़ेगा की आप इसका जो है मतलब पर्चा लेना चाहते है आप पर्चा लीजिये और हमको जो है अपना नंबर दीजिए ठीक है तो वो बोलेगा हाँ मैं पर्चा देता हूँ पर्चा ले लेता हूँ लेकिन मैं नंबर नहीं दूंगा ठीक है तो फिर क्या करें बताओ नहीं देगा तो क्या कर सकते हो आप आप डिटेल में बता रहे हो पहले आप दो मिनट बताओ ना मतलब कि हम पर्चा दे रहे हैं नंबर दे रहे हैं देखो घर एक साथ होते हैं मैंने आपको वही बोला ना प्रोसीजर तो बताओ आप फोटो एड्रेस पर्चा देने के पहले आप प्रोसीजर बता देते हो किसी क्यों बता रहे हो प्रोसीजर क्यों बता रहे हो आप वो कितना बोलेगा पूरे दिन में बताओ ना एक चीज को कितनी रिपीट करेगा आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं ना वो पूरे दिन कितनी में बोलेगा चीज को वो कंडक्टर -फु थोड़ी है वो कंडक्टर भी नहीं बोलता टिकट ले लो टिकट ले लो आज की डेट में तो आप जो सोच रहे हो वो रिपीट करेगा आठ घंटे वो नहीं करेगा आप ज्यादा से ज्यादा दो घंटे बोल सकते हो और तीन घंटे बोल सकते हो पूरे आठ घंटे नहीं बोल सकते तो रिपीट ही नहीं करेगा तो रिपीट तो, नहीं करेगा नहीं, तो पर्चा दे के आएगा नंबर ले आएगा इसमें आठ घंटे काम ही नहीं होता इसमें पाँच छह घंटे काम होता है ठीक है हाँ तो पाँच छे घंटे क्या वो चलेगा नहीं क्या पाँच मतलब खाना नहीं खाएगा या वो लोग दरवाजा कर पाँच घंटे समझ लोग काम करता है जो है ठीक है वो एक घंटा रेस्ट करता है आपका ही काम तो करेगा वो जो आसान तरीके का जो खान है वो आपका वो काम पकड़ेगा उसको अगर जो आसान तरीके ऐसी उसको पाँच सौ मिल रहे हैं वो उस काम तो पकड़ेगा आपके काम उसको पकड़ेगा ये जो है क्वेश्चनर मैंने दिखाया है क्वेश्चन जो है उसमें भी रिपीट होता है ठीक है क्वेश्चन उनको जो काम दिया जाता है उनको करना होता है और और इस जैसे उदाहरण में आपको बताऊं ठीक है कि क्वेश्चनर होता है क्वेश्चनर में वो जो है वो प्रश्न पूछते हैं कि ये ये आप ये चीज जो है आप इससे आप ये ये क्वेश्चन होते हैं अभी एक मैंने कल ही बात किया उसने बोला कि मेरा जो इंटरव्यू था वो एक मैंने बीस इंटरव्यू लिए और पैंतालीस मिनट का एक इंटरव्यू था इंटरव्यू एक दिन में उसने बोला किसने तो वो के लिए ना उसने कुर्सी पे बैठ के कुर् अपने घूम वो फो वो था था जो, जो है फिल्ड वर्क को, को, को आप कमरे में बैठे हुए पूरे कैंपस में उसको ज्यादा जगह जगह जाके वो पूछता था जो ठीक है तो वहाँ पर वो मतलब वो मतलब पूरा दिन उसने लगाया और मतलब 20 लोग उसे बोला मेरे कम कम किया मेरे को मतलब 25 तीस लोग तीस लोगों का मेरा टारगेट था लेकिन मैंने 20 लोग कर पाया मेरे को कि बहुत लंबा क्वेश्चन क्वेश्चन आता तो मतलब 20 लोगों का 20 टाइम उसने तो रिपीट किया ना और और 45 मिनट किया उनका काम होता है रोज का काम होता है तो कितनी सैलरी ले ले लेता है ये तो बताओ आप उसका सैम्पल तो जिसका रेट आप एग्जाम्पल दे रहे हो लेता है पंद्रह लेता है सोलह लेता है आप उसको आई सी तो बताओ मुझे तो सेलरी कितनी लेता है चार सौ रूपये वाले काम चार सौ रूपये यहाँ की सैलरी मुझे बीस मतलब हजार हाँ मतलब वाले बारह हजार तक हाँ, आप उसको बारह हजार तो दे दो काम करवा लो तो आप उसको बोल दो बारह हजार की दस बारह हजार की सैलरी है यहाँ पर उसने दस हजार में काम कर दिया अच्छा तो आप उसी को बोलो दस हजार से कम कोई यहाँ पे कोई भी सैलरी नहीं है दस सैलरी है अच्छा हाँ तो आप वो ये ये करते हैं ठीक है तो ये करते हैं तो अब आप अब अभी हमको ये कैलकुलेट करना है कि उसको जो है खाली मान लो की वो बोलता है ठीक है मैं फोटो नहीं लूँगा मैं जो है चलो ठीक है फोटो नहीं लोगे आप क्या करोगे चलो पर्चे वो, वो तो करते ही ना जो ऑलरेडी की पर्चे बांटना और वो क्वेश्चनर पूछना ठीक है बताना उसके बारे में कि ये क्या है क्या नहीं है तो क्वेश्चनर लेना वो वो तो करते ही है ऑलरेडी जो है ठीक है तो उनके लिए नया काम नहीं है वो, वो करते नहीं है एक्टिविस्ट तो, नहीं वो, प्रोफेशनल तो, है प्रोफेशनल है वो वो करते हैं रोज करो आप बीस बता रहे तो उन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारा जो आप देखिए उसमें ठीक है हमारा तो देखो उनका देखा जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट के ऊपर है मैं वही तो कह रहा हूँ प्रोडक्ट के ऊपर है प्रोडक्ट का जैसे कि मेरे यहाँ वो, वो जो है टाटा तो, तो के, के जो है वो एम्प्लॉज से पूछा ठीक है की कि आप कितना खुश हो टाटा से जो है ठीक है तो ये सर्वे था ठीक है तो वो जो है पैंतालीस मिनट में आप समझिए बात को मैं कह रहा हूँ की आपको प्रोडक्ट के बारे में आते रहते हैं ये साबुन ले लो ये मशीन ले लो वो ले लो प्रोडक्ट तो तो तो नहीं वो से कितना संतुष्ट है अपनी कंपनी से उसके बारे में था। तो, था। तो था। सर्विस पहले मिली होगी तभी तो सैटिस्फेक्शन रिपोर्ट लेने आए होंगे ना जी आपने कोई सर्विस दी होगी पहले ऐसी हाँ। तभी तो सर्विस के बारे में आए होंगे ना ये टाटा स्काई मेरे घर में लगा अगर मेरे पास आ जाए कहीं दूसरा बहुत सारे होते फोर जी का उनको जो है फोर के बारे में जो तो है वो कम मतलब वो पूछना था ठीक है तो बहुत सारी चीजों के बारे में जो है हम, हमारे देखे? को सिर्फ हम, हमारे को जो है मतलब इसमें मतलब वो इस तरह का काम रोज करते हैं ठीक है थीके? कि मतलब लोगों को बताना और लोगों से पूछना ठीक है दोनों का वो चीज़ें वो करते हैं तो फिर आप पोषण कर सकते हैं पर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते आप इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हो आप समझ नहीं रहे आप इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हो और उस तो का फिर आप, आप एक प्रूफ मांगने जा रहे हो आप आप दो चीज दो तो अलग चीजें कर रहे हो आप समझो ना बात नहीं, प्रूप प्रूप प्रूप नहीं मांगने जा रहे इन्फॉर्मेशन और सर्वे दे लेने जा रहे हैं की आप कोई तो क्या वो फोटो मांगते हैं सबसे मतलब जैसे बाकी कंपनियाँ क्या प्रूफ नंबर तो मांगते है ना तो फोन नंबर आप प्रूफ क्यों तो नहीं मांग रहे आप उसको आप बाकी कंपनियां जब वो खाली फोन नंबर को प्रूफ मांगती है तो आप क्यों नहीं मान रहे मैं आपको पूछ रहा हूँ फोन नंबर अगर खाली मांगे तो कितना पैसा देना चाहिए वो तो मुझे नहीं मालूम ना उसके बारे में जो जो उन्होंने काम किया वो वही बताएगा तो अगर, अगर मुझे आप बोलोगे तो मैं होगा मुझे छह सौ रुपये चाहिए और जितना काम होगा मैं उतना बता दूंगा आपको जिन लोगों से मिलूंगा उन लोगों के नंबर कनेक्ट करके दे दूंगा तो क्यूँकि तो वो, वो जिनके नंबर नहीं होते उनको अगर कोई नंबर नहीं देता चार घर पूछे जो है ठीक है हुँ. और मान लो उसमे से तीन लोगो ने नंबर दे दिया एक नंबर नहीं दिया ठीक है हुँ. तो उसके पैसे नहीं होते चलो उसमें नहीं है तो सही वो तो चलो उसके पैसे नहीं होते हैं जो है मतलब वो गिनते है ऐसे ही है की वो पहले लेके चलते है चलो हमने जो है मतलब चार घर में जो है एक घर जो है वो नहीं देगा देखो तो उन्होंने काम किया हुआ उनको एवरेज पता है ना उन उन्होंने काम किया हाँ उनको एवरेज पता है वही तो मैं बोल रहा बोला वो प्रोफेशनल है उनको वो चीज ये चीजें करते रहते हैं ठीक है वो बहुत मतलब वो होते हैं तो मतलब लेकिन वो जो है हमको हमको जो है ये हमको वो वो चार्ज बहुत ज्यादा बता देते हैं ऐसे ठीक है क्योंकि वो वो जो है कंपनियां देती भी हैं है, हम कंपनी नहीं है ठीक है इसलिए हमारे को पहले सोच के इसलिए तो बोल रहा हूँ ना इसलिए तो बोलो कि खाली आप अभी उनको पर्चा दे के आ जाओ कॉन्टेक्ट नंबर लेके आ जाओ आप अगर दो पोर्टर बनाना चाहते हो कि जूरी के बारे में आप जानना जानते हैं या राइटोकोल के बारे में जानते हैं तो ये दो पर्सेंट बुझ सकते हो एक फॉर्म बना के ये या नो कर सकते हो दूसरा ये आप जानना चाहते हैं कि हमारी संस्था आपसे संपर्क कर सकती है अगर यस तो यस तो नंबर फॉर्म भर के नंबर दे बस दे। तो ये एक पर्चा बना सकते हैं आप थोड़ा सा सर्वे टाइप का आप क्वेश्चन को कम रखो मैं आप जो सोच रहे हो कि एक एक केस कमी रखें उसमें आप देखो ना फॉर्म जो है ने अभी नेटवर्क फेसबुक चल ही नहीं रहा उससे वो कभी खुलता कभी नहीं खुलता फेसबुक वो जब खुलेगा तभी देख लेना उसमें जो आप आप ये बोल रहे हो कि एक एक अगर एक आप सिंपल फॉर्म बना लीजिए अगर सर्वे टाइप का अगर आप, अगर आप, आप ये बोल रहे हो ना कि दिहाड़ी तो, हाँ, तो देनी पड़ेगी आपको दिहाड़ी तो देनी ही पड़ेगी आपको दिहाड़ी देनी पड़ेगी दिहाड़ी लेके चलना पड़ेगा आपको हाँ, तो अगर मतलब तो चार पाँच सौ रूपये से जो है पर दिन का जो है वो नहीं लेगा जो है तो मतलब तो ठीक है तो अभी जो है मतलब वो इस तरह से दिहाड़ी से नहीं काम करते वो मतलब अभी एक दिन में वो टारगेट लेके चलते हैं जैसे उसने खुद बताया था मेरे को ठीक है कि मैं जो है टारगेट लेके चला था तीस लोगों का ठीक है कि तीस लोग मेरे को करना है जो है ठीक है तो ऐसी तो तीस लोग मतलब सक्सेसफुल करना है जो है ठीक है तो उसमें जो है मतलब वो तो, तो वो तीस लोगों को कर रहा है तो तीस लोगों में कितने क्वेश्चन पूछ रहा है तो तो पता मतलब 45 थी, मतलब मिनट कितने हो गए पैंतालीस ये तो, ये तो नहीं हो पाएगा जो उसे मुझे 20 किया है, तो कितने 45 मिनट देखो वो आप देखो तो करो, आप को आपको कंफ्यूज कर रही है और आप भी कंफ्यूज हो हो रहे मतलब ठीक है मतलब पंद्रह बीस उसने किया होगा मैं मान सकता हूँ वो वो ये सोच रहा होगा वो उसने बोला कि पैंतालीस मिनट इंटरव्यू लगा तो मतलब वो वो बता रहा होगा की पैंतालीस मिनट तक इंटरव्यू लगा ठीक है आधे घंटे ऐसी पैंतालीस मिनट उसने बीस किए ठीक है तो उसको ये नहीं पता होगा की इतने लम्बा लम्बा जो है इंटरव्यू होगा ठीक है तो वो उसके नेचुरल होगा वो देखो नेचुरल होगा जब दरवाजा खड़काओगे वो पहले आपसे पूछेगा पहले कोई और बाहर निकल के आएगा फिर दूसरा कोई बाहर निकल के आएगा फिर आपके लिए वो बैठा नहीं हुआ हमने देखो दिल्ली में इलेक्शन ऑफिस में सर्वे करते थे तो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ की हमारा इलेक्शन में बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो जिनका वोटर कार्ड बनाने के लिए लोग उनके घर जाता है मतलब सरकारी ऑफिसर वो उसको अटेंड नहीं करती जनता और आपको अटेंड कर लेगी इतना आसान नहीं है ना वो भी गर्मी के सीजन में आप सर्वे करोगे तो वो दरवाजा ही नहीं खोलते बूथ लेवल ऑफिसर के लिए जो गवर्नमेंट इंप्लाई आता है तो आप प्रैक्टिकल सोच के चलोगे आपको कम आंसर और कम चीजें लेकर आपको खाली उसका फोन नंबर कलेक्ट कर लिया किसी तरीके से <laughs> फिर और वो व्हाट्सएप नंबर आप बोलो थोड़ा व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक आईडी तो तो नहीं खोलेंगे तो फोन नंबर कैसे मिलेगा बताओ मैं ये करूँगी आप उसको थोड़ा केस को कम करके लेके चलोगे तो आप ज्यादा बात करोगे तो नहीं वो अटेंड करेगा ना हाँ जी ज्यादा बात अटेंडा अगर ज्यादा काम दे दोगे तो वो फिर कम लोगो को टारगेट कर पाएगा काम जो है मैं उसको नहीं दूंगा मैं उसको बोलूंगा की इतना कर दोगे तो इतना दूंगा इतना कर दोगे तो इतना दूंगा आप जैसे मतलब वो अगर नहीं उतना कर, आप, आपने बोला ना कि उसको दिहाड़ी तो देनी पड़ेगी जो है ठीक है तो देने तो नहीं खड़ेगा जो है ठीक है तो मैं बोलूंगा कि भाई आप कुछ नहीं लाते हो तो मैं दिहाड़ी दूंगा लेकिन आप लाते हो तो मैं आपको पूरा दूंगा जो है ठीक है तो इतना आप, आप उसका आउटपुट भी देखूंगा कि भाई कितना आउटपुट दे रहा है वो जो ठीक है तो उस हिसाब से रेट फोटो के पद से करोगे मतलब फोटो की उसका जो है एक्स्ट्रा है ना मतलब समझ लो आप जो है मतलब कि एक आदमी जो है फोन कुछ नहीं लाता फोन नंबर भी नहीं लाता तो मैं उसको जीरो रुपये दूंगा ठीक है अगर वो वो वो ये लाता है वो लाता है तो मैं चलो मैं कितने एक्स रुपी दूंगा और अगर वो फोटो लाता है तो मैं उसको एक्स प्लस एक्सप्ल बाई दे दूंगा जो है ठीक है तो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं हाँ, कर लो आप आप कर लो आप जो आपका बजट है तो तो आप आप ये मुझे बताइए ना कि चलो जो जैसे आप बोलते हैं ठीक है कि कि कि उससे फोन नंबर ले आओ उसको पर्चा दे दो तो और उसको उसको दो दो चीजें बता दो तो उसमें जो है आप कुछ थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली आप, आपने किया काम इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप थोड़ा अंदाजा लगाइए की कितना कि पैसा उसको देना चाहिए छे छह सौ रूपये में सकता हूँ मुझे मिनट लगते थे दस पंद्रह मिनट लगते थे किसी से पंद्रह मिनट हाँ मिनट पंद्रह तो मिनट से कम नहीं लगेंगे आपको और आप 15 मिनट की एवरेज निकाल के चलोगे आप 15 मिनट क्या कर तो पंद्रह मिनट का एवरेज अब वो अपना मिनट सेव करना चाहता है तो पांच लोग हैं मतलब पर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि आपको यहाँ बचत कर रही है की आपको एक फैमिली में से एक व्यक्ति को काउंट करना है अब वो, वो एक दिन में पच्चीस लोगों से ज्यादा नहीं कर सकता जो है ठीक है वो बीस किसे भी कर लेसफुल लोगो पच्चीस जो है जो जो लोग अपना नंबर देंगे उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा आपको क्या लगता है बताइए नहीं नंबर तो आपको ज्यादा मिल सकते हैं अगर आप खाली फोटो के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो अभी फोन की बात कर रहा हूँ हाँ. अभी आप फोन का बताए ना जो है फोन पे तो आप वो छत्ती ना मतलब देखो एक साथ जाएगा तो वो आपके पांच दस बंदा बीस पच्चीस तीस चालीस घर तो पचास घर तो आराम से घूम सकता है पचास घर की एवरेज लेके चलो पचास घर की एवरेज लेके चलो मतलब आप घर को काउंट करो मतलब व्यक्ति को मत काउंट करो आपको घर काउंट करना है व्यक्ति नहीं काउंट करना ये चीज ध्यान रखना है घर के हिसाब से उसको बोलो हाँ क्यूँकी व्यक्ति में तो पाँच परिवार में तीन लोग होते हैं वो तीन लोगों के फोन नंबर लिख लाएगा और एक फिर दो फोन होते हैं तो दो फोन नंबर लिख लाएगा और अलग लिख देगा उससे फायदा तो क्या घर में एक पैम्पलेट देगा थे? हाँ, एक घर पे तो एक पैम्पलेट देगा और घर का एड्रेस लिख के लाएगा हाँ। पूरा एड्रेस जो जिससे कि हम दाग भेज सके उसको बाद में. और तो कितने कर, कर लेगा एक घर में गर गर लेगा आराम हाँ? एक गर पचास घर हो जायेंगे आपको एक दिन में पचास घर मतलब कितने घंटे कितने घंटे वो तो घर में तो आपको जाएगा तो वो घर में वो तो एवरेज में पता चल पायेगा ना घर तो पास पास ही होंगे ना पोलिंग बुथ जब आप निकलोगे तो आप, आप बताओ ना कि तो गर, आपको अगर करने हैं पचास घंटे कर तो आपको आप लाए? दो किलोमीटर कितने टाइम में चल सकते हो ये आप बताओ ना अब मुझे तो मैंने कभी काउंट ही नहीं किया कि दो किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा अब उसको अगर एक वोलिंग बुथ कितना किलोमीटर का होता है तो वो तो उस हिसाब से काउंट करना पड़ेगा ना आपको दो किलोमीटर आपको दो किलोमीटर अगर पैदल चलना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है तो उस हिसाब तो से कॉलो लगेगा ही ना तो आधा घंटा लगेगा तो घर एक एक कितने किलोमीटर होता है वो फिर हिसाब से निकालना पड़ेगा आपको तो इस तरह किया नहीं ना कितने लोगों किया पर मैं तो जब मुझे जो है कितने टाइम देगा वो दस मिनट वो तो पहले फोन नंबर लेके आएगा बस ये लेके आएगा बस पर्चा दे के एक्सप्लेन नहीं करेगा। आ, वो पर्चा दे आप अगर वो फोन नंबर देगा तो ठीक है नहीं देगा तो घर पे देखे, उसका दे के उसका जो है हाँ, आप उसका चाहे तो एक रुपया उसको अगर दे देते हो तो बढ़िया है अगर एक रुपया उसको दे देते हो उसका भी तो अच्छी बात है तो मतलब तो मतलब तो तो उसको पचास कर इन मतलब पचास कर तो आप इसी हिसाब से बोले थे पाँच सौ रूपये एक दिन का हो गया पचास घर उसने कर दिया तो दस दे दो घर के ऐसे ऐसे आप सोच लेते हैं इस तरह से करो आप इस तरह से करो इस तरह क्या आपको पाँच लोगों को तो जो जो एक का नंबर मिलेगा उसमें आप पांच नंबर निकाल लोगे तो पांच लोगों को मिल जाएगा पर हर व्यक्ति में एक ही व्यक्ति होता है जो इन चीजों में इंटरेस्ट रखता है बाकी सब लोग अगर वो चलो उसने पर्चा दिया ठीक है और किसी ने पूछ लिया ये क्या है फिर क्या वो बोले वो एक्सप्लेन कर देगा फिर उसको थोड़ा आपको ट्रेनिंग दे जाओ वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि क्या हम भाई वेबसाइट से सर्वे करने आए और तो ये चीज है आप अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन करते हो तो आप ये बोले कि एक मतलब पच पाँच सौ रूपये उसको दिहाड़ी दे ठीक है और मान लो किसी ने बोला हाँ बताओ भाई क्या है ये मेरे को जानना है तो फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बताओ वो वो वो नहीं बता पाएगा आप प्रैक्टिकल सोचो ना कि वो आठ घंटे नहीं बोल सकता आप कह रहे हो आठ घंटे बोल रहेगा वो आपकी इच्छा है अगर <laughs> कोई किसी ने पूछ लिया उसको कि भाई ये क्या है तो फिर वो क्या फिर वो, फिर वो तो अगर मुझे कमाना होगा ज्यादा तो मैं बोलूंगा मुझे तो दस लोगों ने पूछा था ज्यादा तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे आप उसको पैसे को कैसे कैलकुलेट करोगे आप उसका नंबर दे देगा ना वो आपका नंबर दे देगा वो आपका नंबर इनसे पूछ लीजिए ये सारा आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे आपका नंबर से देगा नंबर दे दे हाँ और वो आप वो उसी टाइम आपको एक्समएस कर देगा कि ये व्यक्ति जानकारी देना चाहता है आपको तो आपको दोनों में से वो आपको शेयर कर देगा आप उनको फोन कर लीजिएगा उसी समय आपको कितने केस मिलेंगे जो व्यक्ति रुके एक मिनट आपको अभी, अभी ही जानना चाहेगा ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अभी ही रुके अभी आपको पूरा का पूरा जानना चाहेगा और कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दी एक्सटेंड नहीं कर सकता एक्टिव इसके अलावा दूसरा व्यक्ति अगर आप किसी को सोच रहे हो पूरा एक्सटेंड कर देगा वो इतना पॉसिबल नहीं है अलावा कोई एक्सप्लेन नहीं नहीं कर सकता नहीं कर सकता। सकता क्योंकि वो वो क्वेश्चन ही इस तरह से पूछेंगे जो उसको उसको, उसको, उसको रुचि नहीं होगी तो वो कैसे करेगा अगर प्रोडक्ट के बारे में बोलते हो तो प्रोडक्ट के बारे में के आता है वो एक पोलिटिकल इशू है आपका पोलिटिकल पोलिटिकल इशू टीसी क्यों आना चाहिए अब टी सी पी क्यूँ आना चाहिए तो ये तो पोलिटिकल इशू हो गया ना पॉलिटिकल कौन सी पार्टी से काम बात कर रहे हैं भाई टीसीपी मतलब क्यों आना चाहिए ये टीसीपी क्या है ये कितनी देर में आप समझा दोगे वो दो मतलब क्या होता है बताइए ना आप को, कोई पार्टी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं अब एक सिस्टम पोलिटिकल का मतलब तो यही गिना जाता है ना कि हम पार्टी के बात कर रहे हैं हम पोलिटिकल की वोट करो वो गए कांग्रेस का वोट करो जी वो जी वो गएगा पार्टी करते रहिए अच्छा काम कर रही है तो वो एक्टिविस्ट क्या बोलेगा रहा थीके, है। ठीक कर बोले नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है तो लेकिन ये चीज जो है हमारे को चाहिए जो नहीं, है मतलब वो, इस लोगों को बारे में हम आप नहीं, नहीं आप समझे नहीं वो क्या यार मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार तो कम हो ही तो उसको क्या बोलना चाहिए नहीं वो मोदी जी जो है ठीक है ठीक है ठीक है कर रहे हैं उसमें उसमें हमको कोई लेना देना नहीं मोदी जी अच्छा काम करें टीसीपी कैसे एक्सप्लेन करेगा फिर वो जब उसकी उसकी पहले से ये है की सच्चा का ना मोदी है ना केजरीवाल है ना अच्छा है ना बुरा है उसमें कुछ भी नहीं है पॉलिटिकल काम से आगे मुझे आप बताइए नहीं वो टीसीपी मतलब अगर फिर अगर है तो फिर टीसीपी की जरूरत क्या है मतलब पॉलिटिकल पार्टी अच्छे काम कर रही है जरूरत क्या है जो जैसे मतलब अभी मोदी है तो मतलब क्या उसको जो है सड़क की जरूरत नहीं है ठीक है उसको क्या जो है मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ DCP... ना होता है मोदी अगर भाई ये तो आपको जो है मतलब आपका जो है ये ये, ये चीज उसको ये थोड़ा होता मोदी है तो कुछ नहीं तो वही तो कहना जो आप जो मुझे बोल के समझा रहे हो तो वो उसको बोलना पड़ेगा ना कि मोदी है तो क्या हुआ उसका है। नहीं है ना मोदी और नेता से नेता का कह रहा हूँ जो वोटर पूछेगा उसको इसका वो वोटर है पॉलिटिक्स से कोई भी संबंधी नहीं, नहीं, नहीं मैं वोटर जो पूछेगा पानी गीला क्यों होता है तो उसको बताना पड़ेगा वो पूछेगा ही ऐसा कि पानी गीला क्यों होता है तब क्या करोगे पानी गीला क्यों होता है वो वोटर पूछेगा ऐसा क्या होता है वोटर वोटर इन लोजिकल क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कर लोगे आप क्या क्या चीज का वोटर जो वोटर को जो पूछना आया वो तो पूछेगा ना उसका आंसर कौन देगा? दे बताओ ना बताओ फिर तो वोटर जैसे मैंने पूछा की टीसी पी तो पोलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है हाँ। तो आप टीसीपी की जरूरत ही क्या वो कहेगा टीसीपी जरूरत क्या तो आप क्या बोलोगे जरूरत क्या वो तो बता ही रहे ना ठीक है मतलब तो अगर, अगर कोई बेचने जा रहा है तो उसमें भी मोदी जी अच्छा काम करे तो कब सीरप नहीं गले में दर्द हो रहा है मतलब आपको मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो चलो जी मोदी जी बनाएंगे हमको सड़क बोलने बनाने के जो है अभी हम हम जो है ये कितने सारे काम जो है ये यहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन करती है ठीक है यहाँ तो नागरिक खुद करते हैं तो वो जो है ऐसे थोड़ी ना होता है कोई भी ऐसे नहीं सोच जो है, जैसे आप बता रहे हैं कि मोदी जी है ये तो सिर्फ जो है ये फेसबुक पे जो है ना लोग वो वो सोचते हैं जैसे आप बोल रहे हो ना कि फेसबुक पे जो है ये उठ पटांग पोस्ट पड़ते रहते हैं और वो इस तरह से सोचते हैं मोदी जी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं ऐसे तो होता ही नहीं है वो वो वो वो भी खुद लोग जो है ना वो खुद ऐसे कभी नहीं करते होंगे वो घर में जो है उसके सामने अगर गड्ढा है तो वो दस बार जो है वो जाते होंगे मोदी जी है तो तो क्या मतलब मोदी जी को घंटे बजायेंगे क्या वो ये ना ये तो सिर्फ जो है मतलब हाँ। कोई नहीं करता जो है वो बोलने को कोई भी बोल दे लेकिन करता कुछ नहीं वो जितना आप वो बोल रहे हो ना उतना आपको उस एक्टिविस्ट को बोल के बताना पड़ेगा की पोलिटिकल पार्टी नहीं है राजनीति का ये है ही नहीं माम ये गैर राजनीति है ठीक है ये हम जो है हम ट्रस्ट जो है हम ट्रस्ट का जो है ये जागृति कौन सी ट्रस्ट है कौन सी ट्रस्ट है मतलब कौन सी ट्रस्ट है क्या ट्रस्ट है वो मतलब जैसे बर्बुल बताएगा क्या कुछ फोटो वोटो भी दिखा देंगे हाँ तो कैसे बताओगे हार्ड कॉपी लेके जाएगा क्या हार्ड कॉपी लेके जाएगा कि तो ये देखो ये हमारी ट्रस्ट है वही तो चीज़ है ना कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए मैं यही कह रहा हूँ कि ऑफलाइन एक्टिविटी के लिए आपको हार्ड मटेरियल हार्ड मटेरियल कुछ नहीं कर सकते आप तो भाई मैं हमारे पास हार्ड कॉपी तो वो सब जो है मतलब हमको मिल गई है ना जो हार्ड ऑफलाइन से ऑनलाइन से जो है कोई से भेज दे हमको कोई जो है फेसबुक से भेज दे हमको मिल गई है ना हमारे पास जो ठीक है, है आप अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते बाकी आपकी मर्जी आप एक्सप्लेन का उसको देना चाहते हो चार तो दे सकते हो काफी अच्छा वो वो तो वही बता पाएगा तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसको जो है मतलब कुछ नहीं देना उसको बोलना मतलब उसको जो है अगर कोई पूछे ठीक है तो उसको बोलना चाहिए थी, ठीक है वो उसको तो बोलेगी मैं मेरे जी का नंबर है ये ये मैनेजर है जो भी आप उसको बोलना चाहो तो ये आपको आपसे बात कर सकते हैं अगर आप अभी बताइए तो अभी वो आपको बात कर देंगे मैं मैसेज देता हूँ फिर आप वो आपको मैसेज भेज देगा उसी समय आप बात कर लीजिएगा तो आप देखो मैं कह आपको खर्चा बचाने की सोच रहा हूँ आप आप सोच रहे हो कि बिना मतलब एक प्राइवेट कंपनी रखने और वो प्रचार करती रहे तो वो तो फिर कोई भी कर सकता है इस तरह से भी तो, कर सकता है आ, इस तरह से तो मूवमेंट बढ़ जाती है कब अभी तक तो कोई भी कर सकता है मतलब मतलब तो करता है क्यों नहीं नहीं मतलब इस तरह से तो फिर राहुल मेहता जी भी कर सकते हैं ना मतलब वो तो विज्ञापन लेने की जरूरत है अखबार में चल तो सकते नहीं बताया होता विज्ञापन होते हैं विज्ञापन कौन पढ़ता है बात इशू वही है, आप, है ना कि आपका अपना अपना नजरिया है नजरिया है आप एक लाख रूपये खुश, खुश हो जाते हो की एक लाख रूपये मैंने हिंदुस्तान अखबार में विज्ञापन दे दिया की मैंने प्रूफ दे दिया कि मैंने विज्ञापन दिया था तो ये प्रूफ हो गया बस राहुल मेहता जी ने ये प्रूफ दिया की मैंने विज्ञापन दिया था और पॉलिटिकल पार्टी को विज्ञापन देना चाहिए तो इस बात से तो, तो हम एग्री है कि पॉलिटिकल पार्टी को तो विज्ञापन तो तो तो तो देना चाहिए उसको जो है समझने ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं आप बोले कि उसको समझना पड़ेगा ये जो है फेसबुक पे क्या है कि इतना वो बहुत गहराई में जाते हैं मैं कह रहा हूँ की आप व्यक्ति की सोच बदलने जा रहे हो और व्यक्ति की सोच बदलने में टाइम लगेगा लेकिन बताने में उसको टाइम नहीं लगेगा वो आपको वो फोटो नहीं देगा आप फोटो लेके आ जाइए बाकी इच्छा है फोटो के लिए आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा वो टाइम का फिर ज्यादा पैसा लेगा फिर आपका वो कॉस्टली हो जाएगा बस फोटो कुछ लेगा तो मैं देखूंगा लेकिन वो फोटो नहीं देगा पर अब वो, वो उससे बात करेगा वो फोटो के नजरिए लेनी है तो फिर हमको क्या करना चाहिए मैं कह रहा हूँ वो फोटो देने के नजरिए से बात करेगा तो पंद्रह मिनट लगाएगा मैं वो चीज बता रहा हूँ की आप जगह में फोटो अगर लेके आते हो पंद्रह रूपये दूंगा तो वो उसका फोकस हो जाएगा पंद्रह रुपये कमा लो तो वो उस ज़्यादा लग जाएगा टाइम लगाएगा ऐसे तो... करते हैं अभी, अभी जो, है जो खाली पर्चा बांटने वाले भी क्यों नहीं कोई करते है जो, ठीक है इसमें जो है खुद पर्चा बांटो तो आपको पता चलता है की मैं नहीं ये पर्चा बांटे ठीक है अभी आप दूसरे पे विश्वास कैसे करोगे अरे वो तो शिवाजी ने भी बोली थी ना तभी तो लेके आए थे शिवाजी बोलते थे की आपने कितने लोगों को पर्चा बांटा मैं मैम मैं फोटो दे दूंगा आपको तो ये तो मैंने बोला था मैं एस टी बी की जो खोज हुई है आप, ये आप जो है अमित शाह अमित शाह जी जी बोलते हैं कि एस टी डी पी एस टी वो खोज मैंने ही की थी मैंने ही बोला था कि मैं फोटो दूंगा आपको जितने भी पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं तो ये तो मैंने अमित शाह जी को बोला था पर वो वो उससे कंफ्यूज होगा की पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन और एस भी बोलते है की पर्चा डिस्ट्रीब्यूट करने मतलब कुछ प्रूफ होना चाहिए पर्चा डिस्ट्रीब्यूट किया था नहीं पर उसको वोटर के साथ जोड़ दिया ना कि उसका प्रूफ नहीं है तो आप भी, आप अभी भी का तो जोड़ना चाहते हो आपको वोटर कार्ड क्यों निकाल के देगा बात सुनो आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलने जाते हो आपने उसको समझाओगे नहीं मेरा मैंने जो है ये तो अगर कोई फोटो देना चाहता है ठीक है आप देते हैं फिर आप लीगल पेमेंट ही कैसे करोगे की वो उसी का वोटर कार्ड है बस राके स आप कैसे आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे राकेश का ही वोट राइट राकेश का दिखाऊंगा ना तो फिर आप मतलब अपने लिए कर रहे हो मतलब की आप मतलब मेन आप दिखाना तो चाहते नहीं है किसी को प्रूफ तो फिर कलेक्टर ने फायदा किया बोलेगा स्वीकृति ली जाएगी की आप दिखा सकते हो ठीक है तो तो जो है वो दिखे आप तो, तो, तो फैंग फैंग को वैलिड ही मानते ना आप तो को वैलिड मानते जरा वीडियो, तो तो तो वीडियो लोग आप अगर तो लो तो तो वो बोलते तो... हाँ मैं देने, देने के लिए तैयार हूँ तो फिर वही तो चीज आ गई ना की आप वीडियो के हिसाब से सोच रहे हो तो वो चीज ही है ना